और अभी हमारा एक क्वेश्चन है राजेश पटेल जी ने छत्तीसगढ़ से पूछा है जो कि कि जीने में स्पष्टता कैसे आए ठीक बात है जीने में स्पष्टता का क्या मतलब है कुल मिलाकर देखेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है राजेश जी कि पहला मुद्दा है स्पष्टता का वो है समझने में ही स्पष्टता की बात हो रही है समझने में स्पष्टता का क्या मतलब हुआ कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है पहले तो यह समझ में आ जाए लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होना पहला मुद्दा है अभी यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लक्ष्य को कैसे पहचानेंगे है? है ना ये भी हमको समझना पड़ेगा तो यहां पर एक बहुत छोटी सी बात निवेदन कर रहे हैं आपके साथ कि हम अभी तक क्या किए हैं विशेषताओं को पहले स्वीकारे और किसी भी मानव में कुछ भी विशेषता हमको दिख गया उस विशेषता के प्रति हमारे में आकर्षण बना और उस विशेषताओं के आकर्षण के साथ ही कहीं कही ना कहीं हम अपने जीने के लिए उन विशेषताओं से संपन्न होने के वो लक्ष्य बना लिए इस प्रकार से हम लोग विशेषताओं के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण करें उसमें क्या हो गया उसमें आप देखेंगे तो कही कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन और फ्रस्टेशन में हम रहे हैं तो जीने में स्पष्टता का मतलब ये हुआ कि सबसे पहला मुद्दा ये बनता है कि आप विशेषताओं के आधार पर लक्ष्य की पहचान न होते हुए श्रेष्ठताओं के आधार पर लक्ष्य की पहचान हो जाए आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिल जाए आपको ये समझ में आ जाए कि ऐसा हो जाना ही हर मानव के लिए सुखद है ऐसे जी लेना ही हर मानव की एक अंतिम पड़ाव है ऐसे हो जाने के लिए योग्य बनाना ही शिक्षा है अगर ये ऐसे कोई मुद्दे हमको समझ में आते हैं जिसमें कि श्रेष्ठताओं की बात हो रही है उन श्रेष्ठताओं के की पहचान पहले हो जाएगी तो लक्ष्य का निर्धारण हो जाएगा तो लक्ष्य का निर्धारण नहीं हो पाने का मतलब ये है कि हम श्रेष्ठताओं को ठीक से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं पहचा नहीं पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपको एक बढ़िया आदमी मिले आप उसको देख पाए समझ पाएँ उसमें मौलिक श्रेष्ठताएँ क्या होती हैं अब श्रेष्ठताओं और विशेषताओं में क्या अंतर है श्रेष्ठता का मतलब ये है कि जो एक मानव में हो सकने वाली योग्यताएँ हैं मेरिट्स हैं और विशेषता का मतलब ये है कि दूसरों से भिन्न होने के लिए क्या हो सकता है सब में सभी लोगों जिससे संपन्न हो सकते हैं समाधान के रूप में सुख के रूप में ऐसी सभी संभावनाओं का साथ जो बात है उसका नाम श्रेष्ठता है और कोई कोई कोई कोई कुछ कर सकता है वो हर आदमी नहीं कर सकता है, वो सब विशेषता है तो अब समय है कि हम लोग श्रेष्ठताओं को पहचानें और उसके आधार पर लक्ष्य का निर्धारण होगा उससे स्पष्टता आगे बढ़ेगी बिल्कुल सही